श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ छत्तीस तेरह अप्रैल अठारह सौ छियासी ईश्वर कोटि तथा जीव कोटि दूसरे दिन मंगलवार है रामनवमी तेरह अप्रैल अठारह सौ छियासी सुबह का समय है श्री राम कृष्ण ऊपर वाले कमरे में छोटे तखत पर बैठे हुए हैं दिन के आठ नौ बजे का समय हुआ होगा मढ़ी रात को यहीं थे सवेरे गंगा स्नान करके आए और श्री राम कृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया राम दत्त भी आज सुबह आ गए हैं उन्होंने भी श्री राम कृष्ण को प्रणाम कर आसन ग्रहण किया राम फूलों की एक माला ले आए हैं श्री राम कृष्ण की सेवा में उसका समर्पण कर दिया अधिकांश भक्त नीचे के कमरे में बैठे हुए हैं श्री राम के कमरे में दो ही एक हैं राम श्री रामकृष्ण देव से वार्तालाप कर रहे हैं श्री राम कृष्ण राम से किस तरह देख रहे हो राम आप में सब कुछ है अब आपके रोग की चर्चा उठने ही वाली है श्री राम कृष्ण जरा मुस्कराए फिर राम ही से उन्होंने संकेत करके पूछा क्या रोग की बात भी उठेगी श्री राम कृष्ण के जो जूते हैं वे अब पैरों में घरने लगे हैं डॉक्टर राजेंद्र दत्त ने पैर की नाप मांगी है आर्डर देकर वे जूते बनवा देना चाहते हैं पैर की नाप ली गई इस समय बेलुर मठ में इन्हीं पादिकाओं पादिकाओं की पूजा हो रही है श्री रामकृष्ण मणि से संकेत से पूछ रहे हैं कि कूड़ी कहाँ है मणि कलकत्ते से कूड़ी ले आने के लिए उसी समय उठकर खड़े हो गए श्री रामकृष्ण ने उस समय उन्हें रोका मणि जी नहीं ये लोग जा रहे हैं इनके साथ मैं भी चला जाऊंगा मणि ने जोड़ा साखों की एक दुकान से एक सफ़ेद कूड़ी खरीदी दोपहर के समय वे काशीपुर लौट आए और श्री राम कृष्ण को प्रणाम करके कूड़ी उनके सामने रखी श्री राम कृष्ण सफ़ेद कूड़ी हाथ में लेकर देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र दत्त हाथ में गीता लिए हुए डॉक्टर श्रीनाथ श्रीयुत राखाल हालदार तथा अन्य भी कई सज्जन आए हैं कमरे में राखाल शशि आदि कई भक्त हैं डॉक्टरों ने श्री रामकृष्ण से पीड़ा के संबंध की कुल बातें सुनी डॉक्टर श्रीनाथ मित्रों से सब लोग प्रकृति के अधीन है कर्मफल से किसी का छुटकारा नहीं है प्रारब्ध श्री रामकृष्ण क्यों उनका नाम लेने पर उनकी चिंता करने पर उनकी शरण में जाने पर श्रीनारण जी प्रारब्ध कहाँ जाएगा पिछले जन्मों के कर्म श्रीराम के कुछ कर्म भोग होता तो है परंतु उनके नाम के गुण से बहुत सा कर्म पास कट कर जाता है एक मनुष्य को पिछले जन्म के कर्मों के लिए सात बार अंधा होना पड़ता परंतु उसने गंगा स्नान किया गंगा स्नान से मुक्ति होती है इसलिए उस जन्म के लिए तो वह जैसे वैसा ही अंधा बना रहा परंतु अगले छह जन्मों के लिए ना तो उसे जन्म लेना पड़ा और ना अंधा होना पड़ा श्रीनाथ जी शास्त्रों में तो है कि कर्म फल से किसी का छुटकारा नहीं हो सकता डॉक्टर श्रीनाथ तर्क करने के लिए तुल गए श्री राम मणि से कहो नजरा ईश्वर कोटि और जीव कोटि में बड़ा अंतर है ईश्वर कोटि कभी पाप नहीं कर सकते कहो मड़ी चुप है निराखाल से कह रहे हैं तुम कहो कुछ देर बाद डॉक्टर चले गए श्री राम कृष्ण श्रीयुत उत्तराखाल हर हलदार के साथ बातचीत कर रहे हैं हलदार डॉक्टर श्रीनाथ वेदांत चर्चा किया करते हैं योग वशिष्ठ पढ़ता है श्रीराम संसारी होकर सब स्वप्न है स्वप्नवत है यह मत अच्छा नहीं एक भक्त कालिदास नाम का वह जो आदमी है वह भी वेदांत चर्चा किया करता है परंतु मुकदमेबाजी में घर की लुटिया तक उसने भेज डाली श्री राम साहस सब माया भी है और उधर मुकदमेबाजी भी होती है राखाल से जनाई वाले मुखर्जियों ने पहले बड़ी लंबी लंबी बातें की थी फिर अंत में खूब समझ गए मैं अगर अच्छा रहता तो उनसे कुछ देर और बातचीत करता क्या ज्ञान ज्ञान की डिंग मारने से ही ज्ञान हो जाता है हालदार ज्ञान बहुत देखा है कुछ भक्ति हो तो जी में जी आए उस दिन मैं एक बात सोचकर आया था उसकी आपने मीमांसा कर दी श्री राम कृष्ण आग्रह से वह क्या है हालदार जी जब बच्चा आया तो आपने कहा कि यह जितेंद्री है श्री राम हाँ हाँ उसके छोटे नरेंद्र के भीतर विषय बुद्धि का लेश मात्र भी नहीं है वह कहता है मुझे नहीं मालूम कि काम किसे कहते हैं मड़ि से हाथ लगाकर देखो मुझे रोमांच हो रहा है काम नहीं है शुद्ध अवस्था की याद करके श्री रामकृष्ण को रोमांच हो रहा है